and बुलायो ज बुलायम कपिषय गल नीला जामवंश मरुतिन शीला सब मिश्राहहु विभीषण सा था सारू तिलक क्यूरघुना था पिता बचन मैं नगर न आवऊँ आप सरस कपि अनुज पठाऊ चले कतिशून्य प्रभु बचना जाय तिलक की रचना सिंहासन बैठारी थारी। थारी। थारी। सारे स्तुति अनुसारी जो रिपान जोरी तो तो तो पान सही शेरनाए सहित विभणी आए कब रघुबीर गोपी बोली कपली तो कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सुखी ये सुखी कही बहानी सुधा समबल तुम्हारे ऋपु नयो विभीषण राज तीनों पर जस तुम्हारो निधनय तो मुही सहित शुभ की रति तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास विनुनर पाई है प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अखाही कपिपुंज मार पार सिर नामहीं गि सकल पद कंडी रामचंद्र के माने की, तो की अभिस्मरण करने के लंका में भगवान है भगवान श्री राम जी रावण मारा गया और भगवान के आदेश से विवेश्वर जी ने उसका अंतिम संस्कार कार्य भी कर दिया और सब लोग तिलांजल देकर के चले गए विभीषण जी लौट करके भगवान के पास आए और उनको प्रणाम किया अब उसके आगे क्या घटना घटती बताते हैं कि आए आय विभीषण पुनशरण आयो मैंने विभीषण को जो आज्ञा होती उतार करके फिर तो भगवान के पास आए फिर तो वहाँ जो संस्कार का कार्य करने को बताया था और रावण तो सब सम्पन्न कर दिया समझ लें लौट कर आने के बाद में फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया या ये कहते पुण्य शरण आयो मैंने पहले यहाँ से गए थे तब भी भगवान को प्रणाम किया लौट करके आए तो फिर भगवान को प्रणाम किया और कृपा तब अनुज बुलायो <coughs> एक भाव ये भी रहता है प्रणाम करने में आज्ञा मांगने का रहता है कि अब हम क्या करें आपकी क्या आज्ञा होती है? तो, तो भगवान ने आज्ञा आगे का विचार किया क्या करना चाहिए तो कृपा सिंध तब अनुज बुलायो तब तो भगवान ने अनुज बुलायो कि मैंने लक्ष्मण जी को बुलाया कृपा तो सिंधु के मैंने अब देखो तो भगवान विभीषण की प्रतिपा करने जा रहे हैं इसलिए कृपा करके याद दिला और विभिषण हम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि तुम कपीस हनगत नलनीला पिथुन सब लोग जाओ तुम जाओ कपीस सुग्रीव जाए अंगद जाएं नलनी जाएं नल जाम मंत मारुत नयशीला जाम मंत जी जाए मारुत हनुमान जी जाए ये सब नयशिलाने ये सब नीत को जानने वाले राजनीत को समझते हैं ये सब लोग इसलिए इनकी सबकी आवश्यकता होगी इनको सबको ले जाओ और सभी में ले जाओ विभीषण साथ था उन सबसे कहा तुम सब विभीषण को ले जाओ और इनके साथ जाओ और सारे वो तिलक कहे वो रघुनाथ और आगे देखो तो इन विभीषणों का सब लोग तिलक करते हैं तो इस प्रकार से सबको भेज करके विभीषण का राज्य तिलक की व्यवस्था करते हैं राम के दाह संस्कार के बाद सीता जी को लाने की का विचार नहीं बनता विचार बनता विभीषण को पहले राष्ट्र अभी वो ये सब जो है वो सांस्कृतिक बातें हैं कल्चर की बातें हैं कि किस समय क्या करना चाहिए अब कोई व्यक्ति अहंकारीय स्वार्थपरायण हो तो जल्दी कहने लगे कि राम मर गया सीता जी को लाभ विभीषण को भूल जाएंगे राज तिलक को तो ऐसा भगवान नहीं करते हैं और ये भी है कि भगवान जैसे हैं विभीषण को राज तिलक देने के लिए ही युद्ध तो करने आए थे ऐसा नहीं लगता कि उनको सीता जी का उनको राम के चंगों से छोड़ाना था वो कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं मुख्य कार्य है वो हो विभीषण को रास्ता रखते हैं प्रकालो भगवान श्री राम जी इस से दूसरी बात ये कि जहाँ इस प्रकार के संबंध होते हैं कई लोग हैं आपस में संबंध व्यवहार हैं तब ये देखना पड़ता है कि दूसरे का हित हम क्या कर सकते हैं अपनी बात बाद में, दूसरे की बात पहले दूसरे की आवश्यकता है उसकी तरफ पहले ध्यान अपनी आवश्यकता की तरफ और बस अनकल्चर्ड लोगों में इसकी विपरीत बात होगी अहंकार शार्थ के कारण से अपनी बात पहले दूसरी हो चाहे न हो भला हो चाहे हो बने चाहे बिगले उससे हमें कह लेना देना हमारा स्वास्थ्य सिद्ध होना चाहिए अपना अपना मय मय करके उसी में सत् व्यक्त रहेगा उसी को सोचेगा ये शास्त्र जो कहता कि अभ्यास धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान राम हैं कि विष्णु की बात को पहले सोचते हैं उसका रास्ता तक होना चाहिए विभिषण भी भगवान से मानना चाहता है कि भगवान इन सबको तो आप भेज रहे हो लेकिन आपको चलना चाहिए आप होते तो आपके सामने राज तलक होता हाँ बिना आपके कैसे बने तो कहते हैं कि भगवान राम कहने लगे कि पिता वचन में नगर राम हूँ भाई हम हमको तो आदेश हुआ है घर नगर बने जा सकते घर में रहेंगे पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा माननी है वैसे जब किसकंदा नगरी में थे और सुग्रीव का रास तिलक होना था तब भी लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा था जो उनका रास तिलक करो और वहाँ भी ये बात आई थी कि भगवान राम जाएँ वो भी नगर में और सुग्रीव का रास तिलक तैयारी कराएं लेकिन वहाँ भगवान ने कह दिया था कि पिता वचन के कारण से चौदह वर्ष के लिए मैं नगर में नहीं जा सकता समय पहले बता देते तो चौदह वर्ष के लिए वनवास है चौदह वर्ष के लिए वनवास है तब तक, तक में नगर में नहीं जा सकता लेकिन यहाँ चौदह वर्ष का नाम भगवान नहीं लेते क्योंकि लगभग चौदह वर्ष पूरे हो गए दो दिन शेष रहे, युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद चौदह वर्ष में दो दिन अगर वो भगवान कहेंगे कि चौदह वर्ष नहीं जा रहा तो ये कह सकते कि भीष्णु के चौदह वर्ष हो गए और रही कत्याग्रस दो दिन की बात तो लेकिन वो कहते हैं दो दिन में रह तो दो दिन के लिए भी अब नगर में नहीं जाएंगे वही पूरे होने चाहिए मैंने जो के और नियम धर्म है तो वो धर्म अक्षर अच्छा सा पालन होना चाहिए उसमें घुमाने फिराने की बातें तोड़ने में रोड़ने की बातें जो हैं शास्त्र योग्य बात इसलिए भगवान कहते हैं पिता वचन में नगर नूँ और आप सर्वस्वपी अनुज पठाव हूँ और ये सब हम भेज रहे हैं हमारा छोटे भाई लक्ष्मण अपने समान हैं सुग्रीव जो है हमारे समान है ये सब सब जो है हमारे समान है ऐसे करके उनको भेजते हैं कहते हैं इनको कम समझो ये समझो सब हमारे रूप में इनको सबको ले जाओ ये सब आज के लगभग तो तुरंत चले कब सुने प्रभु बचना बट जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो सभी लोग हनुमान जी सुग्रीवाद सब कपी हैं और उसके साथ जाम जो है वृक्षराज वो भी सब गए और विभीषण भी गए ये भी गए और, और लोग नलिल इत्यादि और बहुत से लोग थे वो तो भी सब गए पूरी सभा की सभा सब गई और वहाँ उनके विभीषण के जहाँ पर वो राजभवन था और राज्यसभा जहाँ बैठती थी राज सिंहासन जहाँ था वहाँ ये सब ले जाया विभीषण को ले जाया गया कि नहीं जाए तिलक की रचना पहले उसकी तैयारी की समुद्रों के जल की आवश्यकता पड़ती थी उतनी जल जरूरत पड़ती है और जो है वो पूजा के सामग्री जो जितने भी उत्पत्ति वो सब स्वर्ण आदि आभूषण आदि वो सब जो मुकुट आदि उनके सभी व्यवस्था की गई और सब ला करके रखे गए और फिर उनको जो है वो तिलक हुआ तो कहते सादर सिंहासन बैठा रही उसके बाद उन सब लोगों ने बड़े आदरपूर्वक विभीषण को रावण के रा के ऊपर बैठा दिया पौधा ढाल पर तिलक कर दिया विभीषण जी का तिलक सारे अस्तित्व अनुसार ही सिंहासन पदा ढालने के बाद तिलक कर दिया उनकी के ऊपर मुकट रख दिया गया आभूषण पहना दिए गए धाला पहना दी गई तिलक लगा दिया गया माने तिलक लगाने में तिलकधारी हो गए से राजा पूरे कर हालांकि भगवान राम ने उनको पहले ही तिलक लगा दिया समुद्र का जल ले करके तो समुद्र पार गए थे तो, तो बना दिया था वो तो भगवान ने बना दिया था लेकिन अब जो है फॉर्मल वहाँ सिंहासन तो था नहीं अब यहाँ सिंहासन के ऊपर बैठाल करके और रावण को हटा करके रावण है नहीं सिंहासन के ऊपर बैठ करके पूरा अब इसके बाद कहते हैं कि जब तिलक हो जाने के बाद व्यवस्था क्या नियम है वो दूसरी तो राज बताते हैं कि फिर राजा की स्तुति की जाती है वंदना की जाती है उसको प्रणाम किया जाता है तो जितनी स्वभाव स्थित थी उन सबने विभीषण की बंदना की स्थिति आई, जय जयकार बोली विभीषण और फिर उनको जो कहते हैं कि जो रिपाण सब ही शर्म सबने हाथ जोड़ करके विभीषण को प्रणाम और राजा को तो जैसे आदर्श को सत्कार है तो राजकीय स्वागत सब विभीषण का हुआ सबने विभीषण को प्रणाम भी किया और सहित तो विभीषण पर कह आए ये कार्य सब सिंहासन हो गया तो आप जब सब लोग कार्य सम्पन्न हो गया तो चलने लगे तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि विभीषण वही रह जाते है। देखते हैं कि सुग्रीव को ऐसे ही हुआ था सुग्रीव का जब राज सिंहासन पर बैठा दिया गया राजल कर दिया गया तो राज तिलक करके लक्ष्मण कर लो गए लेकिन सुग्रीव महाराज वहीं अपने सिंहासनी पर बैठे गए राजभवन में रह बैठे रह गए लौट करके भगवान के पास नहीं आए अब दोनों में अंतर है देखो सुग्रीव भी भगवान का भक्त है लेकिन वैसा भक्त नहीं है जैसा विभीषण भक्त की भी सीढ़िया है मन सब भक्त एक से नहीं होते अनेक प्रकार के भक्त होते हैं यहीं तुलना करके देख लो सुग्रीव की भक्ति देख लो विभीषण की भक्ति देख लो विभीषण और सिंहासन में जरूर दिए गए लेकिन जैसे ही ये सब लोग चले तो विभीषण भी उनके साथ भगवान नाम को काटने लगा शहीद विभीषण प्रभु कहीं आए और तब रघुवीर गोपी लवनी ने अब जब विभीषण वहां आ गए अब भगवान ने उन सबको उन सबका स्वागत किया एक प्रकार से और सबकी प्रशंसा की विभीषण आ गए विभीषण का भी स्वागत किया जितने वहां पर और सुग्रीव हनुमान दूसरे बानर प्यारी जितनी सेना थी उन सबको भगवान ने सबको सामने बैठा और उनके सबके सामने भगवान ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की सबके तब गुबीर बोले कपिली ने कही प्रिय वचन सुखी सबकी ने भगवान ने प्रिय वचन कहे कि मनुष्य अपनी कृतज्ञता व्यक्त की उन सब बानों से किए सुखी कही वानी सुधा सुन भले तुम्हारे ये ऋपु भयो भगवान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक सद् से कहा और अमृत के समान मधुर वचनों से भूल करके हृदय से भगवान ने सब उनको सबको उनको संबोधन करके कहा कि देखो बल तो तुम्हारी रिपु भयो तुम्हारी शक्ति से सब रावण शत्रु मारा गया रावण मारा गया और उसके साथ साथ क्या हुआ रावण मारने का फल कहते पायो विभीषण राग षण को राज्य मिलू अब ये बात नहीं कहते सीता जी मिलू रावण मारा गया जो सब तीनों लोगों को त्राय मचाए थे तो उसका विनाश हुआ सीता जी का तो हरण एक बहाना मात्र था। सीता जी हरण कोई मुख्य घटना नहीं आगे चलकर के फिर स्पष्ट हो जाते मुख्य घटना जो थी वो तो रावण था और रावण को किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाना था इसलिए भगवान ने मानवा का लीला की और रावण को मारा देवताओं ने पहले भगवान से प्रार्थना की थी बालकानंद में देखते हैं कि भगवान ये तो रावण तो हम लोगों को बहुत अत्याचार कर रहा है बहुत विनाश किए हुए हम लोगों को दुख किए हुए जीवन जीना मुश्किल है कृपा करो दयानिधान सब उन्होंने प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि हाँ हम अवतार लेंगे और तुम्हारे इनका जो हो रावण का विनाश करेंगे निशाचरों का विनाश करेंगे जन दल पवन मुनिषि श्री साथ उनको नहीं हम अवतार लेकर के इनका सबका विनाश करें तो भगवान का मुख्य उद्देश्य तो देवताओं की प्रार्थना को पूरा करना था और रावण और निषाचरों का बध करना था और सीता जी का ये अपहरण ये तो सब कुछ नहीं था ये तो बीच का एक जो है बहाना माता की लीला करनी थी उसके बीच में एक एक्टिव थी और सीता जी का हरण ही कहाँ हुआ सीता जी तो जब हरण होने को था उसके पहले उनको अग्नि में प्रवेश करा दिया और उस सीता जी तो सदा भगवान के साथ ही रहे वो तो अग्नि में से एक नकली सीता निकली डुप्लीकेट वो राउंड ली जाए डुप्लीकेट सीता हरण होने भगवान राम को कौन सी चिंता है अगर वो फिर उसकी चिंता दिखाते हैं तो वो चिंता भी ना टिकी इसलिए ये कोई तो सीता राम का कोई मुख्य प्रयोजन खास बात नहीं मुख्य बात जो है वो हो रावण के पंधकार निषाक्ष के पंधिका है वो वैसे तो परम परमात्मा के लिए सब समान नहीं है समदृष्टि है उसके लिए कहीं कोई अपना पराया कुछ नहीं है लेकिन उस परमात्मा की जो एक अद्भुत शक्ति है माया वो जो विपरीत रचना करती है विपरीत विलक्षण रचना परमात्मा सत्स्वरूप चाशत रचना कर दे परमात्मा चेतना स्वरूप जल रचना कर दे परमात्मा आनंद स्वरूप दुख रूप रचना कर दे ऐसी जो है वो कॉन्ट्रिडिक्ट्री रचना करने वाली जो माया शक्ति है वो अपने आप भगवान के सामने एक प्रकार से विरोधी शक्ति आकर के सामने खड़ी हो जाती है और वो शत्रु के समान प्रतीत है विरोधी शक्ति लेकिन भगवान के लिए वो भी विरोधी नहीं भगवान के लिए क्या वो माया हो चाहे कुछ भी हो तो उनके लिए कोई तत्व तो नहीं रखती लेकिन संसार में जो जीव हैं जिनको माया घेर मायाधैर्य है वो हमें पढ़ते हैं और फिर उनको जो है वो माया जाल नहीं पड़ जाते हैं वही उन्हें सत्य लगने लगता है और परमात्मा को जाते हैं धूप तो आज समस्या तो जीव की है विभीषण इनमें प्रतीकों में से विभीषण जो है वो जीव है तो मुख्य समस्या तो जीव की है विभीषण की है सीता राम की समस्या था इसलिए विभीषण को राज सिंहासन मिल गया और मोह रूपी रामण मारा गया ये कार्य संपन्न हो गया ये भगवान ने एक कार्य इस प्रकार से किया विषमीषण राज सिंहसन है, उन्होंने मोह ने जीव को खला काम कर रखा बहुत परेशान कर रखा था दुखी कर रखा था जीव बहुत पीड़ित था तो उसके फिर अपना ख्याल वराज़ वरा फिर प्राप्त हो गया और फिर वो जीव स्वस्थ हो गया आनंद प्रसन्न हो गया भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो गई ये जीव का जो लक्ष्य जीवन का था, था प्राप्त हो तब तो विभीषण को राज्य प्राप्त हो जाना प्राप्त करा देना भगवान का ये मुख्य कार्य था युद्ध का उद्देश्य और देवताओं के रक्षा के लिए पृथ्वी का भारण करने के लिए रावण और उसके जितने सहायक थे उनका सबका मारना मुख्य कार्य था भगवान यहाँ पर जो है वो जैसे मानेंगी लीला अभी तक करते आ रहे हैं उसी प्रकार सबको तो बताते हैं कह रहे देखो तो सब जितने की बानर इत्यादि हैं सब उन सब लोगों से भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे ही बल से ये शत्रु ब्राह्मण मारा गया और पायो विभीषण राज और विभीषण को तो अपना राज्य मिल गया और राज सिंहपुर जस तुम्हारो नित्य नय भगवान कहते हैं कि तीनों लोगों में तुम्हारा यश रहेगा कि देखो कैसे हनुमान जी लड़े कैसे ऋक्षराज बानर राज कैसे जामन कैसे युद्ध किया उन्होंने ये सब जितने नल्ली लादी है कैसे युद्ध किया सुग्री उनकी सेना ये सब ने कितना युद्ध किया रावण को तो मारने के लिए तो इन सब जो ये यशथा संसार में डर गाय गा। और कहते हैं कि इनकी यशगाथा, गथा यश इनका बढ़ता ही बढ़ता रहेगा कहते तुम्हारो नित्य नयो तुम्हारा यश नित्य नया बना रहेगा मन घटेगा मैं यश बढ़ते ही रहे अब इसमें भी भाव ये केवल भगवान के वचन नहीं केवल मात्राओं ने बोल दिया इस प्रकार से ऐसा हो गया है उसके पीछे तात्पर्य भी है केवल कृतज्ञता की बात नहीं ये भी है कि यदि इन शास्त्रों से जो युद्ध करता है जितने कि हमारी दूषित प्रवृत्तियां हैं काम क्रोध लोम मोद्राचार्य भ्रष्टाचार्य असंतुष्ट पतियाँ कर्कस्ता इत्यादि दुर्वचन आदि इन सबका जो व्यक्ति विरोध करता है संघर्ष करता वो है वो सराहनीय है वो है और जो इनसे आक्रांत रहता इन्हीं से दबा रहता और इन्हीं की महिमा गुण गाया करता है इन्हीं की प्रशंसा करता रहता है वो उसकी निंदा होती है वो नहीं होती ये तात्पर्य है इस प्रकार इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए तो अपने अंदर ये छिपी हुई जो दूषित वृत्तियाँ हैं नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनसे बराबर संघर्ष करे बराबर संघर्ष करता है, उससे पराजय न माने निराश न हो सारे जीवन संघर्ष करता रहे और भगवान की सहायता मांगता रहे भगवान की भी सहायता ले और स्वयं भी संघर्ष करता रहे और इनके समाप्त होने में ही कल्याण सब प्रवृत्तियाँ दुष्प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे करके समाप्त जब ये दुष्प्रतियाँ समाप्त हों तो समझो कि शांति और सुख मिले और व्यक्ति के सुंदर गुण भी उपलब्ध हों उनका भी आगे संकेत करते हैं कि देखो जब इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है मोह आदि कांत्रो आदि का विध्वंस होता है तब उसके बाद कैसी सुख है कैसी शांति है कैसे यश है कैसी प्रशंसा है कैसी ये सभी कुछ प्राप्त होता है कहते हैं मोह सहित शुभ कीरत तुम्हारी परम प्रीति जुगाई गायी है अब इसका फल बताते हैं कि जो ये संग्राम हुआ ब्राह्मण मारा गया इसमें भगवान राम की विजय हुई बांधणों की विजय हुई तो भगवान कहते हैं इस कथा के सुनने का फल क्या मोह समित शुभ कीरत तुम्हारी हमारी और तुम्हारी ये जो शुभ कीर्ति है ग्रहणों के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई है परम प्रीति जो है जो लोग बड़े प्रेम के साथ में इसका गान करेंगे प्रेम के साथ गाने के माने हैं मन लगा करके समझदारी के साथ में ध्यान दे करके और उसका आदर करके अपने जीवन में उसका धारण करेंगे उसी प्रकार वो सीखेंगे उसे ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं क्या होगा संसार सिंधु अपार पार वो संसार सागर तो बड़ा ही अपार है इस संसार सागर से पार हो जाएंगे कहते हैं प्रयास अभी नुनर पाए हैं वो उसके लिए बिना प्रयास के ही पारक है मैंने कथा का प्रभाव ये है कि भगवान के इन गुणों का दान कसते रहने से शरण करते रहने से ये संसार जो विद्रोह समाप्त हो जाता है जिस संसार जाल में फंसे हुए हैं जीव वो तो छूट जाते हैं संसार बंधन समाप्त हो जाते हैं यहाँ संसार समुद्र कह दिया कि मैंने वैसे तो जीव चाहे तो इस संसार से पार होना चाहे मुश्किल है लेकिन ये तरीका इस प्रकार से है उसका भलती का तरीका ये कि भगवान का गोणान करते करते संसार सागर के का पार हो जाए ज्ञान का तरीका ये है कि संसार का कारण अज्ञान ज्ञान से अज्ञान का विनाश करो और वह संसार सागर के पार हो जाए जब संसार बात आती है तो बराबर याद रहती है संसार के माने राग द्वेश संसार के माने राग और द्वेष ही संसार है कान क्रोध लोभ मोह आसक्तियाँ बंधन ंदनादि यही सब संसार है इस संसार से छुटकारा उसके लिए ही भगवान की कथा है अब देखे यदि दे भी एक लंका कांड है जिसमें राम रावण का युद्ध है लेकिन ये राम रावण का युद्ध ये रामचरितमानस में कोई कम महत्वपूर्ण नहीं सबसे मेहमान बात तो यही है जिस लंका कांड में आकर के रावण मारा जाता है मोह की निवृत्ति होती है भगवान राम की विजय प्राप्ति होती है ये सबसे मुख्य स्थल मानस का यही है और उसके कथा का सुनने का फल भी यही है कि व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाए तो जब भगवान ने इस प्रकार से बोला तो कहते हैं प्रभु के वचन श्रवण शनि नहीं अघाई कटिप कहते भगवान के वचन सुन करके ये मानव लोग इत्यादि सबसे उनकी जो बानव दीक्षों की है ये लोग अघाते नहीं लगाते नहीं कि उनको लगता कि कि है कि देखो भगवान हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कितने मधुर वजन बोल रहे हैं भगवान की ऐसी बात तो सुनने में बड़ी प्रिय लग रही थी उनको तो बड़े प्रसन्न थे लेकिन उनको ये लग रहा था ये तो सारी शक्ति जो कुछ हमने किया ये तो भगवान की शक्ति से हुआ मुख्य तो भगवान नहीं है ये हमको इतनी प्रशंसा दे रहे हैं इस प्रशंसा में ये तो केवल एक प्रकार की औपचारिक बात है ये भगवान की कृपा मात्र है इसलिए हमको इतनी प्रशंसा हमारी कर रहे है तो बार बार सुरनाम ही और गहन सकल पद गे अब देखो ये भी पता चलता है कि अगर प्रशंसा की जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए बार बार सुरनाम ही जब ये सब बांधों की भगवान प्रशंसा करते हैं जो तो सब बार बार प्रणाम करते हैं भगवान और वहां ही सकल पदगंज भगवान के चरण को और पकड़ लेते मैंने क्या सूचना है कि ये सब तो आपके चरणों की कृपा है जो हम में ये सब उपमान आपको दिखाई दे रही है और तो प्रशंसा कर रहे हैं इसमें हमारा क्या है बस यही जो प्रशंसा का जो मुख्य बात प्रशंसा जो है वो हो प्रशंसा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और जो प्रशंसा यदि कोई भी तो सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए सावधान बने अलर्ट रहना चाहिए कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है नारद जी की भी प्रशंसा हुई थी भगवान राम ने की थी बालकांड में कथा आती है भगवान ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की और नारद जी असावधान हो गए भगवान की प्रशंसा सुनते समय असावधान हो गए तो क्या होगा कि नारद जी के भीतर जो अहंकार था वो बीज था तो वो वृक्ष बन गया पहले लगा भारी अहंकार उनका हो गया तो देखो प्रशंसा करने से अहंकार भी बढ़ता और इस अहंकार से बचने के लिए सावधान रहने के माने ये है कि प्रशंसा होती है अच्छा है प्रशंसनीय कार्य करना भी चाहिए और प्रशंसा होनी भी चाहिए लेकिन प्रशंसा सुनकर के अहंकार करने लगा तो तो वो प्रशंसा नहीं हुई बल्कि वो संजोग इससे काटने की तलवार हो और जो लोग अस्पताल प्रशंसा की कामना करते हैं उनका तो विनाश निश्चित समझो वो सोचते देखो मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता मेरी प्रशंसा होनी चाहिए जो ऐसी कामना करते हैं, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए वो तो अपने हाथ ही अपनी कर्म कटवाना चाहते हैं जहां की प्रशंसा की तो उनका अहंकार बढ़ेगा और उनका विनाश होगा बुद्धि हो, हो जाएगी इसलिए प्रशंसा करने में भी सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए जिसकी प्रशंसा करने से अहंकार बढ़े। बढ़ेगा किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करेंगे। किसी की प्रशंसा उस की उससे अहंकार बढ़ गया तो आपने उसकी भलाई की बुराई दुष्परिणाम ही हुआ तो प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए अगर जिसका प्रशंसा उसकी करे जिसका कि अहंकार बढ़ने वाला ना हो उसकी तो प्रशंसा करो ठीक है अहंकार ना बढ़े उसका <क्गेध> ऐसी व्यक्ति की प्रशंसा कर निराहंकारी व्यक्ति की प्रशंसा करो निष्काम व्यक्ति की प्रशंसा करो तो ठीक है मेरा व्यक्ति की प्रशंसा करो उसका अहंकार नहीं बढ़ेगा निष्काम व्यक्ति की प्रशंसा करो कि उसकी अहंकार की कामना कीर्ति की कामना नहीं होगी उसकी प्रशंसा करोगे तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा और प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को पुण्य लाभ होगा प्रशंसा करना भी अच्छा कार्य है पुण्य कार्य है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करो जिसकी प्रशंसा करने से उसका कल्याण हो और अन्य लोग उसकी प्रशंसा सुनकर के उनके मन में भी उत्साह आवे की देखो इस व्यक्ति की प्रशंसा होती है हमें भी ऐसा आचरण करना चाहिए इस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए तो प्रशंसा हो तो कल्याणकारी हो अन्य लोग सुनने वालों का भी कल्याण हो जिसकी प्रशंसा हो रही उसका भी कल्याण हो तो तो प्रशंसा करो और प्रशंसा की और उसका अहंकार बढ़ा बस तो आनी हो रही है अहंकार तो